वाअर्थ इस मंत्र में वाचक् लुक्तोपमा अलंकार है जो लोग दूसरे दूसरे से प्रसन्न बहुत बातों को सुने हुए पुरुष औरों से बनाए हुए शीघ्र चलने वाले वाहनों को देख और वैसे ही बनाके जलाशयों के आर-पार जाते हुए नम्र होवें उनको जैसे श्रोता नदियों को वैसे ऐश्वर्य गुण प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो लोग दूर से आके विद्वानों के समीप से अनेक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करके नम्र होते हैं वे विद्यावृद्ध होकर जैसे पतिव्रता स्त्री पति और कन्या अभिष्ट वर को वैसे विद्या को प्राप्त होकर आनंदित होते हैं भावार्थ जैसे विद्वान लोग विद्या के पार जा अर्थात संपूर्ण विद्याओं को पढ़ के बुद्धिमान होते हैं वैसे और लोग भी हों ऐसा करने पर संपूर्ण जन दुख के पार जा अर्थात दुख को उल्लंघन करके सुखी होवें भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि नदी और समुद्र आदि जलाशयों को विद्वानों के सदृश पार होकर शीघ्र सेवन करें भावार्थ जो स्त्री और पुरुष दुख के बंधनों को काट और दुष्ट आचरण को त्याग के विद्या की उन्नति करें तो वे निरंतर सुख को प्राप्त होवें इस सुक्त में मेघ नदी विद्वान मित्र शिल्पी नौका आदि और स्त्री पुरुष का कृत्य वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 33वां सुक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ अद 11 ऋचा वाले 34वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से सूर्य के गुणों का उपदेश करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य अपने किरणों से भूमि और अंतरिक्ष को पूर्ण करके अंधकार को जीतता है वैसे ही श्रेष्ठ और एक्य युक्त विचारों से शत्रों को जीते तथा सब काल में शरीर और आत्मा के बल को बढ़ा और श्रेष् पुषों का सत्कार करके दुष्त जनों का अपमान करें अब राजा तजा संबंध विषय को, अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ संपूर्ण प्रजा और राजजनों को चाहिए कि सब लोगों के स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन न करें और सब लोगों के स्वामी को चाहिए कि धर्मयुक्त कर्मों में निरंतर प्रजाओं का पालन करें फिर सूर्य के दृष्टांत से राजधर्म विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य मेघ का नाश करता है वैसे ही दुष्ट आचरण वाले जनों का नाश और विद्या संबंधी वाणियों का प्रचार करके सब लोगों को सेना और शिक्षा की वृद्धि करनी चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो राजा लोग संपूर्ण जनों से अधिक प्रयत्न युद्ध विद्या में करें वे उत्तम प्रकार प्रसन्नता युक्त जो कि युद्ध के लिए पारितोषिक आदि से रुचि दिखाए गए वीर लोग उनके साथ शत्रुओं को जीतकर सूर्य के सदृश विजय के प्रकाश को प्रकट करें कैसा मनुष्य राज्य में अधिकारी हो इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ वही पुरुष राज्य में प्रविष्ट हो सकता है जो कि बुद्धि युक्त धार्मिक पुरुषों को सब अधिकारों में नियुक्त कर और सेना की उन्नति करके पिता के सदृश प्रजाओं का पालन कर सके फिर राजा तथा प्रजाजनों के कर्तव्य विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जैसे राजा और प्रजाजनों को सब लोगों के स्वामी के धर्मयुक्त कर्म स्वीकार करने योग्य हैं वैसे ही सबके स्वामी राजा को चाहिए कि सब लोगों के उत्तम आचरणों का स्वीकार करें और अनिष्ट आचरणों का स्वीकार कोई न करे फिर विद्वान तथा राजपुरुष के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ उन्हीं लोगों को विद्वान और धार्मिक जानना चाहिए जो राजा आदिकों की झूठी स्तुति को त्याग के धर्म संबंधी कर्मों की प्रशंसा करते हैं और वे ही राजा होने योग्य हैं जो कि धर्म युक्त आचरणों को करते हैं भावार्थ जो असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण करने बल को बढ़ाने और प्रजा के सुख की इच्छा करने वाला पुरुष बिजली और पृथ्वी आदि के गुणों का विद्या से विभाग करता हो उसी परीक्षा करने वाले जन को बुद्धिमान वीर लोग प्राप्त हो के आनंद करते हैं और वे भी ऐसे ही पुरुषों से आनंद को प्राप्त हो सकते हैं भावार्थ जो लोग उत्तम प्रकार परीक्षा करके भले और बुरे घोड़े वीर पुरुष न्यायाधीश लक्ष्मी और उत्तम भोग का विभाग कर सकें वे ही पुरुष दुष्ट पुरुषों का नाश कर श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा कर सकेंगे फिर राजा आदि जनों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ राजा आदि श्रेष्ठ जनों को चाहिए कि प्रतिदिन औषधियों के रसादि उत्पन्न कर उनके रस का पान विद्या संबंधी वाणी का प्रचार और सब जनों की बुद्धियों का अपनी बुद्धि से भी अधिकता से सहित दमन अर्थात विषयों से निवृत्ति करें जिससे आरोग्य और विद्याओं के प्रभाव प्रतिदिन बढ़े मनुष्यों को कैसे राजा का सेवन करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्य लोग दुष्ट और श्रेष्ठ पुरुषों की परीक्षा करने वादी और प्रतिवादी के वचनों को सुनकर न्याय करने पंडित और मूर्ख जन का आदर और निरादर करने पक्षपात से अलग रहने और संपूर्ण जनो के सुख देने वाले पुरुष को राजा मान के आनंद करें इस सुक्त में सूर्य बिजली वीर राज्य राजा की सेना और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 34वां सुक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ अब 11 ऋचा वाले 35वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों से चलने वाले रथ पर चढ़के अन्य अन्य देशों को वायु के सदृश जाते हैं वे बहुत भक्षण भोजन करने पीने और चूसने योग्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो लोग वाहनों में बिजली आदि पदार्थों को संयुक्त करके चलाते हैं वे किस किस देश को न जा सकें और उनको कौन सा ऐश्वर्य है जो न प्राप्त होवे भावारथ जो शिल्पी जन अग्नि जल आदि पदार्थों को उत्पन्न कलाओं से युक्त वाहनों में संयुक्त करके चलाते हैं वे दारिद्र्य को छोड़ के धन और धान्य को प्राप्त होते हैं भावारथ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो लोग अग्नि जल आदि पदार्थों से चलाए गए वाहन पर बैठ अच्छे प्रकार विद्या द्वारा उसको चलाते हुए देश देशांतरों में जा और ऐश्वर्य को पा मित्रों का सत्कार करें विद्या धर्म की वृद्धि कर सकें भावार्थ जो लोग अग्नि आदि पदार्थों की विद्या को जाने बिना इस विद्या को जानने वाले जनों का उत्साह नहीं बढ़ाते उनका उल्लंघन कर अनादिकाल से सिद्ध विद्या के जानने वाले विद्वानों के शरण जाके शिल्प विद्या से उत्पन्न कार्यों को पूर्ण मनोरथ वाले हम लोग होवें इस प्रकार इच्छा करके नित्य प्रयत्न करें भावार्थ हे मनुष्यों इस सबसे उत्तम शिल्प विद्या से साध व्यवहार में चतुर हो के अनादि काल से उत्पन्न और प्राचीन विद्वानों से प्राप्त ऐश्वर्य की सिद्धि कर इस संसार की रक्षा के लिए स्थित करके योग्य आहार और विहार से आनंद भोगो भावार्थ संपूर्ण जन उत्तम पदार्थों के भोजन करने वाले हैं और अन्याय से इकट्ठे किए हुए किसी भी पदार्थ का भोग न करें इस प्रकार व्यवहार करने पर धन सामर्थ्य विद्या और आयु बढ़ते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे वृष्टियों से सबका पालन होता है वैसे ही विमान आदि वाहन बनाने वाले जन संसार में सबके रक्षा करने वाले होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो प्राण के सदृश प्रिय और श्रेष्ठ विद्वान जनों की मनुष्य लोक सेवा करें तो इन मनुष्यों की वे विद्वान लोग सब प्रकार वृद्धि करें और जैसे अग्नि ज्वाला से संपूर्ण रसों का पान करता है वैसे ही तिक्ष्ण सुधा के सहित वर्तमान पुरुष अन्न का भोजन करे और पान करने योग्य वस्तु का पान करे भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जिन मनुष्यों से उत्तम प्रकार सिद्ध किए हुए अन्न का भोजन और रस का पान कर रोग रहित हो और विद्वानों के साथ मेल करके यज्ञ का सेवन किया जाए वे सदा सुखी होवें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जिन लोगों का निष्फल कर्म नहीं है उनको सबकी रक्षा के लिए आप लोग स्वीकार करें इस सुक्त में अग्नि आदि पदार्थों और घोड़े के दृष्टांत से उपदेश करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 35वां सुक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ